गीता शंकर भाष्य अध्याय अठारह अविद्या सर्वस्य कर्मणः इति असिदे पूर्वपक्ष सभी कर्मों को अविद्या मूलक मानना युक्तिसंगत नहीं है न ब्रम्ता दिवत यद्यपि शास्त्रगत नृत्य कर्म तथा अविद्यावत उत्तरपक्ष नहीं ब्रह्मत्यादि कर्मों की भांति सभी कर्म अविद्या मूलक हैं नित्य कर्म यद्यपि शास्त्र प्रतिपादित है तो भी वे अविद्या युक्त पुरुष के ही कर्म हैं यथा प्रतिषेधशास्त्रवगत अभी ब्रह्मत्यादि कर्मा अनर्थ लक्षण कर्म अनण अविद्यामादोषा प्रवृत्तिपत्ते तथा नित्यनितक काम्यानि अपि इति जैसे प्रतिषेध शास्त्र से कहे हुए भी अनर्थ के कारण रूप ब्रह्मत्यादि निषिद्ध कर्म अविद्या और कामना आदि दोषों से युक्त पुरुष के द्वारा ही हो सकते हैं क्योंकि दूसरी तरह उनमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती उसी प्रकार नित्य नैमित्तिक और काम्य आदि कर्म भी अविद्या और कामना से युक्त मनुष्य से ही हो सकते हैं व्यतिरक्तात्मन अज्ञता अज्ञाते प्रवृत्ति नित्यादी कर्मसु अनुपन्ना इति चेत् पूर्वपक्ष परंतु आत्मा को शरीर से पृथक समझे बिना नित्य आदि कर्मों में प्रवृत्ति का होना असंभव है कर्मणः नलनात्मक कर्मण अनात्मकर्तृक अहम करो प्रवृत्तिदर्शना उत्तरपक्ष यह कहना ठीक नहीं क्योंकि आत्मा जिसका कर्ता नहीं है ऐसे चलन रूप कर्म में अज्ञानियों की मैं करता हूं ऐसी प्रवृत्ति देखी जाती है देहादि संघाते अहम् प्रत्यय गौड़ो न मिथ्या चेत न तत्कार्यु अभी गौणत्वोपपत्ति है यदि कहो कि शरीर आदि में जो अहमभाव है वह गौड़ है मिथ्या नहीं है तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि ऐसा मानने से उनके कार्य में भी गौरता सिद्ध होगी आत्मिये आत्मीए देहा अहम प्रत्यय गौड़ो आत्मिये पुत्रे आत्मा पुत्र वही इति लोके अपि मम प्राण एव गौह इति अ गौट एव अय मिथ्या प्रत्यय मिथ्या प्रत्यय तू स्थाणुपुरुषयोह अग्रह्य माण विशेषयोह पूर्व पक्ष जैसे हे पुत्र तू मेरा आत्मा ही है इस श्रुति वाक्य के अनुसार अपने पुत्र में अहम भाव होता है तथा संसार में भी जैसे यह गौ मेरा प्राण ही है इस प्रकार प्रिय वस्तु में अहम भाव होता देखा जाता है उसी प्रकार अपने शरीर आदि संघात में भी अहम भाव गौण ही है यह प्रतीति मिथ्या नहीं है मिथ्या प्रतीति तो वह है कि जो स्थाणु और पुरुष के भेद को न जानकर स्थाणु में पुरुष की प्रतीति होती है न गौड़ प्रत्ययस्य मुख्य मुख्य अधि अधिकरणस्तुत्यर्थवाद लुप्तोप लुप्तोपमा शब्देना न यह कहना ठीक नहीं क्योंकि गौड़ प्रयोग लुप्तोपमा शब्द द्वारा अधिकरण की स्थिति करने के लिए होती है इसलिए गौण प्रती से मुख्य के कार्य की सिद्धि नहीं होती यथा यह सिंहो यहांो दैवदत्ता इति सिंह इव अग्नि इव सामान्य देवदत्त कौर्यपैंगल्यादि करण स्तुत्यर्थम एव नतु सिंह कार्यम वा व गौणशब्द प्रत्यय निमित्त किंचित साध्यते मिथ्या प्रत्यय कार्यम तो अनर्थम अनुभवती जैसे कोई कहे कि देवदत्त सिंह है या बालक अग्नि है तो उसका यह कहना देवदत्त सिंह के सदिश क्रूर और बालक अग्नि के समान पिंगल गौर वर्ण है इस प्रकार की समानता के कारण देवदत्त और बालक रूप अधिष्ठान की स्तुति के लिए ही है क्योंकि गौड़ शब्द या गौड़ ज्ञान से कोई सिंह का कार्य किसी को भक्षण कर जाना या अग्नि का कार्य किसी को जला डालना सिद्ध नहीं होता परंतु मिथ्या प्रत्यय का कार्य जन्म मरण रूप अनर्थ मनुष्य अनुभव कर रहा है गौड़ प्रत्यय च जानाति न एष सिंहो देवदत्त न अयम अग्नि इति। इसके सिवा गौड़ प्रतीति के विषय को मनुष्य ऐसा जानता भी है कि वास्तव में यह देवदत्त सिंह नहीं है और यह बालक अग्नि नहीं है तथा गौड़ेन देहादिसाते आत्मना कृत कर्म न मुख्यन अहम प्रत्यय विषय विशे विषेण आत्मना कृतम सैत न ही गौड़ सिंहाग्निभ्या कर्म मुख्य सिंहाग्निभ्याम कृत सियात न च कौर्ण ऐग वा मुख्य सिंहाग्नो कार्य किंचित क्रियते स्तुर्थ उपछीनवाद यदि उपर्युक्त प्रकार से शरीरादि शरीरादिघात में भी आत्मभाव गौड़ होता तो शरीरादि के संघात रूप गौड़ आत्मा द्वारा किए हुए कर्म अहम भाव के मुख्य विषय आत्मा के लिए किए हुए नहीं माने जाते क्योंकि गौड़ सिंह देवदत्त और गौड़ अग्नि बालक द्वारा किए हुए कर्म मुख्य सिंह और अग्नि के नहीं माने जाते तथा उस क्रूरता और पिंगलता द्वारा कोई मुख्य सिंह और मुख्य अग्नि का कार्य नहीं किया जा सकता क्योंकि वे केवल स्तुति के लिए कहे हुए होने से हीन शक्ति है सूय मानो चानी चा, तो न अहम सिंह न अहम अग्नि न सिंहस्य से कर्म मम च इति तथा न संघातस्य कर्म मम मुख्यस्य से इति प्रत्यय युक्तर सियाद न पुनः अहम् कर्ता मम कर्म इति जिनकी स्तुति की जाती है वे देवदत्त और बालक भी यह जा जानते हैं कि मैं सिंह नहीं हूँ मैं अग्नि नहीं हूँ तथा सिंह का कर्म मेरा नहीं है अग्नि का कर्म मेरा नहीं है इसी प्रकार यदि शरीर आदि में गौड़ भावना होती तो संघात के कर्म मुझ मुख्य आत्मा की नहीं है ऐसी ही प्रतीत होनी चाहिए थी ऐसी नहीं कि मैं करता हूँ मेरे कर्म हैं सूतरांग तो यह सिद्ध हुआ कि शरीर में आत्मभाव गौड़ नहीं मिथ्या है यतच आहुहू आत्मीय है स्मृति प्रयत्न है कर्म हेतु भी आत्मा करोती न तेषा मिथ्या प्रत्यय पूर्वक मिथ्या प्रत्यय निमित्तेष्ठा निष्ठानुभूत क्रियाफल जनित संस्कार पूर्वका ही स्मृति प्रयत्नादेय जो ऐसा कहते हैं कि अपने स्मृति इच्छा और प्रयत्न इन कर्म हेतुओं के द्वारा आत्मा कर्म किया करता है उनका कथन ठीक नहीं क्योंकि ये सब मिथ्या प्रतीतिपूर्वक ही होने वाले हैं अर्थात स्मृति इच्छा और प्रयत्न आदि सब मिथ्या प्रतीति से होने वाले इष्ट अनिष्ट रूप अनुभूत कर्म-फल जनित संस्कारों को लेकर ही होते हैं यथा अस्म जन्मनी देहादिसघाताभिमान रागद्वेशादी कृतौ धर्माधर्मौ तत्फलाुभव चथा अतीते अतीत तरे अपि जन्मनि इति अनादि अविद्यात संसारः अतीतः अनागतः चमेय है जिस प्रकार इस वर्तमान जन्म में धर्म अधर्म और उनके फलों का अनुभव सुख दुख शरीरादि संघात में आत्मबुद्धि और राग द्वेषादि द्वारा किए हुए होते हैं वैसे ही भूत पूर्व जन्म में और उससे पहले के जन्मों में भी थे इस न्याय से यह अनुमान करना चाहिए कि यह बीता हुआ और आगे होने वाला जन्म मरण रूप संसार अनादि एवं अविद्या कर्तिक ही है तथा सर्व कर्म ज्ञान ततः सर्वकर्मसन्यासा ज्ञाननिष्ठायां आत्यंतिक संसारोपर सिद्धम अविद्यात्मकवादिमान से तवृत्त देहानुपत्ते संसारानुपत्ति इससे यह सिद्ध होता है कि ज्ञान निष्ठा में सर्व कर्मों के सन्यास से संसार की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है क्योंकि देहाभिमान रूप है अतः उसकी निवृत्ति हो जाने पर शरीरांतर की प्राप्ति न होने के कारण जन्म मरण रूप संसार की प्राप्ति नहीं हो सकती देहादि संघाते आत्माभिमान अविद्यात्मक न ही लोके गवादिभ्य अन्य अहम मत् चन्य गवादय जानन इति अहमति प्रत्यय मनते कचिथ आदि संघात में जो आत्माभिमान है वह अविद्या रूप है क्योंकि संसार में भी मैं गौ आदि से अन्य हूँ और गौ आदि वस्तुएँ मुझसे अन्य है ऐसा जानने वाला कोई भी मनुष्य उनमें ऐसी बुद्धि नहीं करता कि यह मैं हूँ अजानन तो स्थानो पुरुष विज्ञानवद अविवेकतो देहादि संघाते कुरियाद अहम इति प्रत्ययम न विवेक तो जानन् न जानने वाला ही स्थाणु में पुरुष की भ्रांति के समान अविवेक के कारण शरीरादि संघात में मैं हूँ ऐसा आत्मभाव कर सकता है पर विवेकपूर्वक जानने वाला नहीं कर सकता यह तो आत्मा इति पुत्रे अहम प्रत्यय जनक संबंध अन्यजन्यजनक संबंधन गौड़ गौड़ आत्मना परमार्थ कार्य न शक्यते शक्य कर्तं गौड़ग्निभ्या मुख्य सिंघाग्नि कार्यवत। तथा पुत्र में जो हे पुत्र तू मेरा आत्मा ही है ऐसी आत्मबुद्धि है वह अन्य जनक जन्य जनक संबंध के कारण होने वाली गौड़ बुद्धि है उस गौड़ आत्मा पुत्र से भोजन आदि की भांति कोई मुख्य कार्य नहीं किया जा सकता जैसे कि गौड़ सिंह और गौड़ अग्नि रूप देवदत्त और बालक द्वारा मुख्य सिंह और मुख्य अग्नि का कार्य नहीं किया जा सकता